आदमी और लोमड़ी साहब बहुत पुरानी बात है तब चांद पेड़ पर उठता था और चीटियों को अचार बहुत पसंद था तब एक, तब एक एक प्यारी सी लोमड़ी थी उसका फर नरम और मूचे सुंदर थी उसकी एक लंबी झबरीली पूछ थी उस लोमड़ी का नाम रोबा था एक दिन वो सड़क के किनारे अपने पंजों से मुछो को कंगी कर रही थी तभी एक आदमी उसके पास आए तुम कभी थको नहीं आदमी ने लोमड़ी से कहा अब हमेशा खुश रहें, रोबा ने जवाब दिया आज मैं खुद को काफी उदार महसूस कर रहा हूं आदमी ने लोमड़ी से कहा बताओ तुम कुछ चाहती हो रोबा ने कहा मुझे एक मुर्गी चाहिए क्योंकि लोमड़ियों को मुर्गियां खाना पसंद है तो मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें एक मुर्गी दूंगा आदमी ने जवाब दिया मेरे घर पर तमाम मुर्गियां हैं मैं अपने घर के पिछवाड़े में जाऊंगा और तुम्हारे लिए एक मुर्गी लेकर आऊंगा वो तो अद्भुत होगा रोबा ने कहा और फिर लोमड़ी आदमी के बगल में सड़क पर चलती रही जब ये के घर पहुंचे तो उसने कहा बाहर रुको मैं आंगन में कर प्रतीक्षा करती रही और वो घर में चला गया। फिर उस आदमी ने एक बोरी ली और उसमें कुछ पत्थर डाले आदमी ने दिखावा किया कि बोरी में मुर्गी थी सच में उसका लोमड़ी को मुर्गी देने का कोई इरादा नहीं था जब आदमी बाहर आया तो उसने रोबा को बोरी थमा और कहा इसे ले लो इस बोरी में एक मुर्गी है क्या खूब रोबा ने कहा लोमड़ी मुर्गी खाने के लिए बोरी खोलने ही वाली थी कि उस आदमी ने कहा नहीं इसे यहां मत खोलो क्यों नहीं रोबा ने पूछा देखो उस आदमी ने कहा यहां आसपास के किसान हमें देख सकते हैं और उन्हें मेरा एक लोमड़ी को मुर्गी देना पसंद नहीं आएगा असल में वो बात बिल्कुल सच नहीं थी वो आदमी नहीं चाहता था कि लोमड़ी यह देखी कि बोरी में सिर्फ पत्थर ही भरे थे फिर मैं क्या करूं रोबा ने पूछा देखो वहां पर कुछ झाड़ियां हैं आदमी ने इशारे से दिखाया तुम वहां ले जाकर बोरी को खोलो वहां तुम्हें कोई नहीं देखेगा और तुम मुर्गी को शांति से खा सकोगे। यह एक अच्छा विचार है रोबा ने कहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद और फिर लोमड़ी बोरी को मुंह में दबाकर झाड़ियों तक ले गई रोबा जैसे ही झाड़ियों में घुसी वैसे ही उसने बोरी खोली उसे बोरी के अंदर पत्थर देखे अजीब बात है वो अपने आप से बड़बड़ाई यह कैसा भद्दा मजाक है जब उसने झाड़ियों के ऊपर झाँका तो देखा तब तक उसके ऊपर एक जाल गिर चुका था वो ऐसा ही जाल था जो शिकारी झाड़ियों में छिपने वाली लेकिन रोबा बहुत चालाक थी तुम्हें पता ही होगा कि लोमड़िया बहुत चालाक होती उसने बोरी में रखे पत्थरों को गौर से देखा तो उसमें एक नुकीला धारधार पत्थर दिखाई दिया उससे लोमड़ी ने तुरंत जाल काटना शुरू कर दिया पहले उसने अपने सामने वाले बाएं पंजे के बाहर निकलने लायक एक बड़ा छेद काटा उसने कुछ और काटा और जल्दी छेद से उसके बाएं और दाएं दोनों पंजे बाहर निकल आए उसने धीरे धीरे जाल को कुछ और काटा और जल्दी उसके सामने वाले पंजे और उसकी नाक भी उस छेद से बाहर निकल आए उसने कुछ और जाल को काटा और जल्दी उसके सामने वाले पंजे नाक और उसका बाकी सिर भी छेद से बाहर निकल पाया फिर उसने धक्का दिया और थोड़ा और दम लगाया और अंत में रोबा बच निकला रोबा जैसे ही सड़क पर भागी वो हंसी और हसी और हसी और हसी और हसी मनुष्य सोचते हैं कि वही चतुर है उसने खुद से कहा लेकिन लोमड़ियां भी बहुत चलाक होती हैं अब सभी लोमड़ियों को रोबा और उस आदमी की कहानी पता है जिसने रोबा को मुर्गी देने का वादा किया था और यही कारण है कि अब जब आप किसी लोमड़ी को देखकर उसे अपने साथ चलने को कहते हैं तो वो आपके साथ नहीं आती है और इसी वजह से लुमड़ियों को पकड़ना एक बहुत मुश्किल काम है क्योंकि वे एक स्वतंत्र और सुखी जीवन जीती हैं